अध्याय ग्रंथ संबंध भ्याम भ्याम प्रजापति त्व बृहदारण्यकोनिषद शांक्याचतुर्थब्राह्मण ग्रंथसबंध ज्ञानकर्माभ्याभ्या प्रजापतिख्याता चा प्राणदर्शन चयित लोकजीदेव इत्यादिना प्रजापते फलभूत सृष्टिस्थित संहारेसु जगह स्वातंत्रदीभूपवर्णन ज्ञानकमो वैदिकको फलोत्कर्षो वर्णयितरभ्य अर्थ, कर्मकांड विहितकस्तुति कर्म भविसाथ्या स्थिति ब्राह्मण में समुचित ज्ञान और कर्म से तथा तद्धित लोक जिदेव इत्यादि वाक्य के द्वारा केवल प्राण विज्ञान से भी प्रजापतित्व की प्राप्ति का व्याख्यान किया गया अब उनके फलभूत प्रजापति की जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार में स्वतंत्रता रूपी भूति का वर्णन करके वैदिक ज्ञान और कर्म के फलोत्कर्ष का वर्णन करना है इसीलिए इस ब्राह्मण का आरंभ किया जाना है उस फलोत्कर्ष के के वर्णन से ही उसकी सामर्थ्य कारण फलोत्म विहित ज्ञान और कर्म की स्तुति हो जाएगी। फलम संसार एवं भयारदि युक्तत्व श्रवणात् स्थूल लक्षणवाच्चूल व्यक्ताे ब्रह्म मोक्ष हेतु चेति नि संसार साध्य साधन आदि भेद लक्षणाद अविरक्तस्य आत्मिक ज्ञान विषयधकार अतिशीत पाने ज्ञान कर्म तस्कर्म फलोत्कर्षोपुतरा तथा च चक्षति तदेत तत्पनीय तदे तत्प्रेय पुत्राद इदी कहना तो यह है कि यह ज्ञान और कर्म का फल संसार ही है क्योंकि इसका भय और आदि से युक्त होना सुना गया है। इसके है, इसके अतिरिक्त यह कर्म कारण रूप तथा स्थूल व्यक्त और अनित्य को विषय करने वाला है तथा अब कहीं जाने वाली केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष की हेतु है इस आगामी विषय का प्रदर्शन करने के लिए भी यह कथन है जिस प्रकार त्रिषाहीन की जल पीने में प्रवृत्ति नहीं होती उसी प्रकार जो साध्य साधनादि भेद रूप सांसारिक विषय से विरक्त नहीं है उसका आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप विषय में अधिकार नहीं है अतः ज्ञान और कर्म के फलोत्कर्ष का वर्णन आगे के विषय ब्रह्म विद्या के लिए है ऐसा ही श्रुति कहेगी भी यह इसका प्राप्तव्य है यह पुत्र से अधिक प्रिय है इत्यादि प्रजापति के अहम नाम होने का कारण और उसकी इस प्रकार उपासना करने का फल आत्म देवग्र आसी पुरुष विध सोनुक्ष नान्यत्मश्य सोहमस्मितग्रे हरतम नाम तस्मा म हम वाग्र प्रभु यदस्य भवति अयम्वाग्र उन््यन्नाम प्रबृते यदूवस्मास्मा सर्वान्मन ओसतस्माषती ह वै सत यू बुभूसती एवं वेद पहले यह पुरस्कार आत्मा ही था उसने आलोचना करने पर अपने से भिन्न और कोई ना देखा उसने आरंभ में अहम अस्मी मैं हूं ऐसा कहा इसलिए वह अहम नाम वाला हुआ इसी से अब भी पुकारे जाने पर पहले अयम अहम यह मैं हूं ऐसे ही कहकर उसके पश्चात अपना जो दूसरा नाम होता है वह बतलाता है क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस आत्मसंजक प्रजापति ने समस्त पापों को उचित दग्ध कर दिया था इसलिए यह पुरुष हुआ जो ऐसी उपासना करता है उसे दग्ध कर देता है जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है आत्मेवात्मेति प्रजापति ही प्रथमोडजह शरीर्य अभिधीयते ज्ञान कर्म स वैदिकफलभूत सदम शरीरभेदज तेन प्रजापति विभक्तम् दग्रे सच प्रजापतिशरीनाभक्त आत्मवासीद्रेवाशरीपत् सुरुषाध पुष्रकार शिप लक्षणो विराट आत्मै यहाँ आत्मा इस शब्द से अंडे से उत्पन्न हुआ प्रथम शरीरी प्रजापति ही कहा जाता है वही वैदिक ज्ञान और कर्म का फलभूत है ऐसा क्यों है क्योंकि यह शरीर आदि भेद समुदाय उस प्रजापति के शरीर से अभिन्न है कारण शरीरांतर की उत्पत्ति से पूर्व आत्मा ही था वह पुरुषविध पुरुष की तरह सिर एवं हाथ पैर आदि लक्षण वाला विराट पुरुष था सब प्रथम संभूख्यालोचन करहम किणोंमीति न्यंतर आत्मन प्राणपिंडात्म कार्यक्रू अपश्यन्न देवन सर्वात्मा अपश्य श्रोत विज्ञान संस्कृतः सोहम पूजापति सर्वात्मा अस्मित्यग्रे व्याहरा व्याहृत ततस्त पूर्वज्ञान संस्काराद एवाह धादग्रे तस्माद् अहम् नाम अभवत् अभवत मिति नाम प्रथम उत्पन्न हुए उस प्रजापति ने कर, मैं कौन हूँ और कैसे लक्षणों वाला हूँ विचार कर अपने प्राण समुदाय रूप देहेंद्रीय संघास से भिन्न कोई और पदार्थ नहीं देखा केवल अपने को ही सर्वात्म रूप से देखा तथा पूर्व जन्म के वह मैं सर्वात्मा प्रजापति हूँ स्रोत विज्ञान जनित संस्कार से युक्त होने के कारण सबसे पहले अहम अश्मी ऐसा कहा इसी से क्योंकि ज्ञान के संस्कार से उसने आरंभ में अपने को अहम ऐसा कहा था इसलिए वह अहम नाम वाला हुआ उसका श्रुति प्रदर्शित ही है अहम यह नाम उपनिषद आगे बताएगी तस्मा जस्मा कारण प्रजापताव प्राणिषु तस्मिन् नपि वृत्त्यभू प्राणिषुतर्ल आमंत्रि कस्व षनहम अयमितेवाग्र उत्माधान आत्माध्रे पुनर्वेषण जिज्ञासव विशेषपिंडाधान देवदत्तो यज्ञदत्तो वेति प्रभृति कथयति यम विशेषपिंड माता भवति भवती कथयति इसी से क्योंकि कारण रूप प्रजापति में यह वृत्तांत घटित हुआ इसीलिए एतर ही इस समय भी उसके कार्यभूत जीवों में जब किसी को तू कौन है ऐसा कहकर पुकारा जाता है तो पहले यह मैं हूँ इस प्रकार अपने को कारणभूत नाम से बतलाकर फिर जो विशेष नाम को जानना जा, चाहता है उसे अपने विशेष शरीर का देवदत्त या यज्ञदत्त ऐसा कोई नाम है, क्योंकि जो नाम इसके विशेष पिंड के माता पिता का रखा हुआ होता है उसे बतलाता है सजापति रतिक्रांत झनमनी सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान साधकावस्थायां यदस्मा कर्म जान भावन प्रजापतिव प्रतिपृतू पूर्व प्रथम सन् अस्मा प्रजापतिप्रति समुदस्वत कि आसंगाज्ञानलक्षण सर्वान्पन पुरुषः उस प्रजापति ने अपने पुरुजन में साधका में सम्यक कर्म और ज्ञान की भावना के अनुष्ठानों द्वारा इस कर्म और ज्ञान की भावना के अनुष्ठानों से प्रजापतित्व की प्राप्ति की इच्छा वालों से पूर्ववर्ती अर्थात पहला होने के कारण इस प्रजापतित्व प्राप्ति की इच्छा वाले संपूर्ण समुदाय से पूर्व उषण दग्ध कर दिया था किसे प्रजापतित्व के प्रतिबंधक कारण रूप अभिनवेश और अज्ञानादि संपूर्ण पापों को क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए यह पुरुष हुआ पूर्व में ओषण किया इसलिए पुरुष कहलाया प्रजापति रोषित्वा प्रतिबंधकान पुरुषः पापन सर्वान्षा प्रजापतिरभवत मनोपि ज्ञानकम भावना कवल ज्ञानबलाव सती भस्मी ह वै स तस्दुष पूर्व प्रथम प्रजापति इच्छति भविषति तमित तम दर्शयति यम वेदेति सामर्थ्य ज्ञान भावना प्रकर्षवार जिस प्रकार यह प्रजापति संपूर्ण प्रतिबंधक पापों का ओषण करके पुरुष रूप प्रजापति हुआ उसी प्रकार दूसरा भी ज्ञान और कर्म की भावना के अनुष्ठान रूप अग्नि से अथवा केवल ज्ञान बल से उसका ओषण करता है उसे भस्म कर देता है किसे जो इस विद्वान से पहले प्रजापति होना चाहता है उसको ऐसा इसका तात्पर्य है उस विद्वान को श्रुति दिखलाती है जो इस प्रकार जानता उपासना करता है उसकी सामर्थ्य से जाना जाता है कि वह ज्ञान भावना में बढ़ा चढ़ा होता है नन्वनर्था प्राजापत्य प्रतिपिप्सा एवं विदा छेदहते शंका यदि वह इस प्रकार उपासना करने वाले से दग्ध कर दिया जाता है तब तो प्राप्ति की इच्छा अनर्थकी हेतु हे नई सोष ज्ञान भावोत्कर्षा भा प्रथम प्रजापतिविप्त भाव दाह से उत्कृष्ट प्रथमं नून साधनो न प्रजापतिमसाधनों तीति तम दहतेुच्य न पुनः प्रत्यक्ष साधन न इतरो दियते योक आजश्रुता प्रथम आजी मुपसरपति तेनेतरे दग्धा तद्वत् समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि ज्ञान भावना के उत्कर्ष का अभाव होने के कारण पहले प्रजापतिव प्राप्त न कर सकना ही उसका दाह है तात्पर्य कि जो उत्कृष्ट साधन वाला होता है वह पहले प्रजापतित्व तो प्राप्त करता है और न्यून साधना वाला प्राप्त नहीं करता अतः वह उसे भस्म कर देता है ऐसा कहा गया है उत्कृष्ट साधन वाला अपने से भिन्न न्यून साधन वाले को साक्षात जला ही डालता हो ऐसी बात नहीं है जिस प्रकार लोक में किसी मर्यादा तक दौड़कर जाने वालों में जो पहले मर्यादा पर पहुंचता है उसके द्वारा दूसरे लोग दग्ध से होकर अपहृत सामर्थ्य हतोत्साह हो जाते हैं उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए प्रजापति का भय और विचार द्वारा उसकी यदिदम कर्मकांड विहित ज्ञान कर्मफलम फलम प्राजापत्य लक्षण नई तत्संसार विषय अत्य कामादि कामादिम अर्थम यहां जिस प्रजापतिव रूप विहित ज्ञान और कर्म के फल की स्तुति करनी अभिष्ट है वह सांसारिक विषय से बाहर नहीं है इस बात को दिखाने के लिए श्रुति कहती है सो विभे तस्मा देखा की विभेतीक्षा चक्रे यम्यस्ति कस्मा विभेमती तत एवा भयम द्वितीयादीत हो गया इसी से अकेला पुरुष भय मानता है उसने यह विचार किया यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूं तभी उसका भय निवृत्त हो गया किंतु से भय क्यों हुआ क्योंकि भय तो दूसरे से ही होता है सो शरीरी सो विभेद शरीरी पुरुषविधो सौ विभदेद प्रजापतिज प्रथम शरीरपुर व्याख्या सौ विभेदीतवास्मदादी वेत्याह यस्मा पुरुष विध शरीरकर्णवाथ विपरीतदर्शनवादिभेत तस्तम्येकाकी बिभेति मादादी भय हेतु विपरीत दर्शन कारणं यथा भूतात्म किंचास्मदये विपरीतदर्शनापनोद यथाभूतात्मदर्शन सोएम प्रजापतिण चक्रेतव कथम यदस्मत्मतिकेण वस्वंतर हेतुत्व भावे कस्म विभे मि तथव था भूतात्म दर्शनाद से प्रजापतिर्भिया वह भयभीत हो गया अर्थात वह प्रजापति जिसकी पुरुषाकार पर प्रथम शरीरी के रूप में व्याख्या की गई है हमारे समान ही भयभीत हो गया ऐसा श्रुति कहती है क्योंकि यह पुरुषविध शरीर इंद्रियवान प्रजापति आत्मनाश रूप विपरीत ज्ञान वाला होने के कारण डर गया था इसलिए उससे समानता होने के कारण आज भी अकेला होने पर पुरुष डरता है इसके सिवा हमारे समान ही प्रजापति के भी भय के हेतु भूत विपरीत ज्ञान की निवृत्ति का कारण यथार्थ आत्मज्ञान ही हुआ उस इस प्रजापति ने ईसा एक क्षण विचार किया किस प्रकार विचार किया सो श्रुति बतलाती है यदि इस मेरे से भिन्न अर्थात आत्मा के सिवा इसका प्रतिद्वंदी कोई और पदार्थ नहीं है तो उस आत्मनाश के कारण के अभाव में मैं किससे डरता हूं उसी से यानी उस यथार्थ आत्मदर्शन से ही इस प्रजापति का भय विगत विस्पष्टतया निवृत्त हो गया तजापति यदय तत्केवला विद्यानिवृत्तमेव परमार्थ दर्शने इत्याह। परमर्शन नोपन्न कस्मात किसौ भीतवान्मण भयमनुपन्नमेवे यस्मातीस्तरायी भयतीय वस्तरद्रत्युपस्था न यदृश्यम द्वितीयं भयजन्मनो हेतु त्र को मोह कमुप्य मंत्रवर्णा यच्चवर्शन भय अपनुनोद तुक्त कस्मा द्वितीयाद वस्तराई भवती तदकर्शन द्वितयदर्शनमी नास्ती यतः उस प्रजापति को जो भय था वह केवल अविद्या के ही कारण था परमार्थ ज्ञान होने पर उसका होना असंभव था यही बात श्रुचि कहती है वह क्यों डरा इसका क्या कारण है कि उसे भय हुआ? तात्पर्य कि परमार्थ का विचार किया जाए तो उसे भय होना अयुक्त ही है क्योंकि भय तो दूसरे से ही होता है और आत्मा से भिन्न दूसरी वस्तु तो अविद्या द्वारा प्रस्तुत की हुई ही है क्योंकि न दिखने वाली कोई दूसरी वस्तु भय की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकती जैसा कि उस अवस्था में निरंतर एकत्व दर्शन करने वाले पुरुष को क्या क्या मोह और श्रोक हो सकता है, इस मंत्र से सिद्ध होता है फुटनोट यदि कोई कहे कि प्रजापति का भय विराट पुरुष के साथ एकत्व ज्ञान से ही निवृत्त हुआ था अद्वैत दृष्टि के कारण नहीं तो इसका श्रुति उत्तर आगे के वाक्य से देती है प्रजापति ने जो एकत्व दर्शन के द्वारा अपने भय को निवृत्त किया सो उचित ही है क्यों उचित है क्योंकि द्विती यानी अन्य वस्तु से ही भय होता है वह द्वितीय दर्शन आत्मा के एकत्व दर्शन से निवृत्त हो गया क्योंकि वास्तव में द्विती है नहीं अत्र चौदय ती कु प्रजाप जातम् को पतेरेकदर्शन जाोवास्मे उपदीस अथानुपदिष्टमे प्रदुर्भूत तथा प्रसंगः अथ कृत एतत्व दर्शनानर्थक्य प्रसंगः जन्म संस्कारदर्शनाथक्य जन्मावस्थस्य एकत्व प्रजापतेरतिजन्मस्थर्शनम विद्यम्यद्याबंधकार यद्या संयुक्त एवा जाभेदा प्राप्नोति प्राप्त निवर्तकमिति चेन्ना चेन्न पुनः प्रसंगे नानैकानियात इति यहाँ यह शंका करते हैं कि प्रजापति को किससे एकत्व ज्ञान हुआ उसे किसने उपदेश किया था, अथवा बिना उपदेश के ही उसका प्रादुर्भाव हो गया तब तो हमारे लिए भी वैसा ही प्रसंग हो सकता है यदि उसे जन्मांतरकृत संस्कार से होने वाला माना जाए तो एकत्व दर्शन की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित होता है अर्थात जिस प्रकार अपने पूर्व जन्मे स्थित प्रजापति के एकत्व दर्शन ने विद्वान रहने पर भी अविद्या रूप बंधन के कारण की निवृत्ति नहीं की क्योंकि अविद्या संयुक्त उत्पन्न होने के कारण ही उसे भय हुआ था इसी प्रकार सभी के एकत्व दर्शन की व्यर्थता प्राप्त होती है यदि कहो कि सबके अंत में होने वाला एकत्व ज्ञान ही अविद्या की निवृत्ति करने वाला होता है तो यह ठीक नहीं क्योंकि पूर्व पुनः प्रसंग उपस्थित होने पर उसका अभ्य विचारित्व नहीं रह सकेगा अतः एकत्व दर्शन व्यर्थ ही है नई पुण्य लोकवात्था पुण्यकर्मो भवैर्वक्त कार्य कारण संयुक्ते जन्मनि सति प्रज्ञा मेधा स्मृति वी सारथ्यम दृष्टम तथा धर्मज्ञान विपरीत हेतु दाहाता कार्य मुत्क्रिष्टम् जन्मा दर्शनम्। दर्शनम् प्रजापते धर्मज्ञानवराग्यविपरीतुसमदात विशुद्ध कार्यक्रै संयुक्त मुत्कृष्ट जन्म एकदवदर्शि दर्शन प्रजापते तथा च चमृति ज्ञान अप्रतिगम यैराग्यम च जगत्पतेह ऐश्वर्य चर्मच स चतुष्टयम समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि व्यवहार में अन्य लोगों के समान प्रजापति का जन्म उत्कृष्ट हेतु से हुआ है जिस प्रकार पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए पवित्र देह और इंद्रियों से युक्त जन्म होने पर बुद्धि मेधा शक्ति और स्मृति की विशेषता देखी जाती है उसी प्रकार धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के विपरीत अधर्मादि के कारण होने वाले समस्त पापों का दाह हो जाने से प्रजापति का विशुद्ध देह और इंद्रियों से युक्त उत्कृष्ट जन्म है उससे होने वाला प्रजापति का एकत्व दर्शन भी बिना उपदेश किया हुआ ही है ऐसा मानना युक्ति ही है ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है जिस जगत पिता का निरंकुश ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म ये न्यादित्य न सह तम उदयति शंका किंतु इसके सहसिद्ध होने पर उसे भय होना अनुपपन्न है सूर्य के साथ अंधकार का उदय नहीं हो सकता न अन्यनुपदेष्टात निष्टवाद सिद्धवाक्यस्य समाधान ऐसा मत कहो क्योंकि इस सह सिद्धवाक्य का तात्पर्य उसके ज्ञान को इसके द्वारा अनुपदिष्ट बतलाने में है श्रद्धातात्पर्य प्रणिपातादीना इति चेत सन्मत श्रद्धा मल्लते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय तदिपिपतेन दीना श्रुति स्मृति विहिता ज्ञान प्रजापति हेतूनाजापतिव जन्मकृतर्महेतु ज्ञान से चेत शंका यदि ऐसा माना जाएगा तो श्रद्धा तत्परता एवं प्रणिपाता की ज्ञानोत्पत्ति में अहेतुता प्राप्त होगी अर्थात यदि प्रजापति के समान के धर्म ही ज्ञान का हेतु होगा तो जितेंद्रिय एवं तत्पर श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लाभ करता है उस ज्ञान को प्रणिपात करने करके जानो इत्यादि प्रकार के श्रुति स्मृति वाक्यों द्वारा विहित ज्ञान के हेतुओं की अहेतुता प्राप्त होगी न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवद गुणवत्व भेदोपत्त्य है का नाम, नाम, भेदो भेदो विकल्पते तथा च भवति तद्यथा रूपज्ञान एव नैमितेदोनेकलितयलतागुणवेदे कार्ये तमसी विनालोकेन लोकन चक्षुपन नक्तस रूप ज्ञाने निवित्तं भवति मन एव रूप ज्ञान निवित्तं रूपान योगिनास्मक तु लोकाभ्यां सह तथा तथाधीचंद्राद्यालोकभेदिता निवितभेदा तथा आलोक विशेष गुण वद विशेषगुण वुणवेद्यु समाधान ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि निमित्तों के विकल्प समुच्चय गुणवत्व अगुणवत्व ऐसे भेद हो सकते हैं लोक में निमित्त से होने वाले कार्यों के निमित्त का भेद अनेक प्रकार से विकल्पित किया जाता है इसी प्रकार निमित्त निमित्त का समुच्चय भी अनेक प्रकार से होता है उन विकल्पित और समुचित हेतुओं का भी गुणवत्व और अगुणवत्व के कारण भेद होता है तो इस प्रकार है पहले नैमित्तिक कार्यभूत रूप ज्ञान में ही निमित्त भेद हो यो है निशाचनों को बिना प्रकाश के अंधकार में ही होने वाला नेत्र और रूप का सन्निकर्ष रूप ज्ञान में कारण होता है योगियों का मन ही रूप ज्ञान में हेतु है तथा हमें चक्षु सन्निकर्ष और प्रकाश दोनों के होने पर रूप ज्ञान होता है इसी प्रकार सूर्य और चंद्र आदि प्रकाशों के भेद से भिन्न भिन्न निमित्तों का समुच्चय होता है तथा प्रकाश विशेषों के गुणवांसा गुणहीन होने से भी निमित्तों के भेद हो जाते हैं एवं कचिन आत्मकज्ञाने कच्चन्मातरकृत कर्म निमित्त यहा प्रजापते क्वचितपो निमित्त तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्वुते क्वचि आचार्यवषो वेद लगते एकांत सद्धा श्रद्धावा लगभते ज्ञानम तद्दे प्रणातेन आचार्याद्रष्ट्य स्रोतव्य इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्य एकाजान लाभ निमित्त श्रद्धा अधर्मादी निमित्त विषयोगेतुवाद वेदातश्रवण मनन निधिध्यासना चाक्षा जेय विष्वाद पापा प्रतिबंधक्ष चात्मा मनसोर्भूतानिमित्त स्वभाव्या तस्मा हेतुत्व न जातु ज्ञानस्य से श्रद्धा प्रणपाता इति उसी प्रकार ज्ञान में भी कहीं कृत कर्म निमित्त होता है जैसा कि प्रजापति का कहीं तप निमित्त है जैसा कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इस श्रुति से सिद्ध होता है और कहीं आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है श्रद्धावान पुरुष ज्ञान लाभ करता है उसे प्रनिपात करके जानो आचार्य के द्वारा ही विद्या स्थिरता को प्राप्त होती है एवं यह आत्मा द्रष्टव्य है श्रोतव्य है इत्यादि श्रुति स्मृतियों के अनुसार श्रद्धा प्रवृत्ति अधर्मादि के हेतुओं के निवृत्ति के कारण होने से ज्ञान लाभ के नियत निमित्त है वेदांत के श्रवण मनन और निजी शासन तो साक्षात ये वस्तु ब्रह्म को ही विषय करने वाले हैं तथा पापादि प्रतिबंध का क्षय होने पर आत्मा और मन का भी परमार्थ ज्ञान में निमित्त होना स्वाभाविक है इसलिए श्रद्धा और प्रणपातादि का ज्ञान की उत्पत्ति में हेतुत्व कभी नहीं हो सकता